नमस्कार आप सुंदर 90.4 संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज संगीत की दुनिया में विशेष हम लोग बात करेंगे भाग्यश्री राग पर जी हाँ ये बहुत ही सुंदर राग है जिसका छोटा ख्याल बड़ा ख्याल वो सारी बातें हम सुनेंगे और शो को सजाने के लिए बीके के जी आए हुए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में नमस्कार आज हम बात करेंगे राग बागेश के ऊपर जी ये जो राग है इतना सुंदर मधुर है तो इसका मधुरता जितना उसको घर में जाओगे उतना ही पाओगे जो हम कोई राग करते हैं तो उसमें ज्यादा ज़्यादा जितना जाते हैं वैसे होता होता है तो इसका जो ठाट है ये काफी ठट की है अंतर्गत है ठाट है काफी ठाट। हमने काफी ठाट में देखा है पहले गा और नी कोमल बाकी सब सर होता है सारे गा और कोमल होता है तो ये काफ़ी ठटकी है इसलिए इसमें भी गाँव और नी कोमल है लेकिन थोड़ा चलन अलग है जैसे हम भीम राग में देखा कि खाली उसमें पा के ऊपर ज़्यादा महत्व होता है भीम राग में पा के ऊपर ज़्यादा महत्व होता है लेकिन बागेश् राग में पा के ऊपर ज़्यादा महत्व नहीं होता पा थोड़ा दुर्बल है अगर कोई कोई गायक नी भी लगाते हैं तो तब भी चलते हैं हाँ लेकिन जैसे मेहमान स्वरूप जैसे हमने बताया बिहाग राग में गरिमा मेहमान स्वरूप आता है तो बहुत उसका अच्छा जो हाँ सुंदर्यता सौंदर्य जो जितना सारे अच्छा खूबी है खूबसूरत उसमें आता है अगर पा लगाएंगे लेकिन कैसे उसको थोड़ा टेड़ा करके लगाना पड़ेगा डायरेक्ट नहीं लगाते हैं पा का डायरेक्ट नहीं है ये बागेश्वरी राग में तो इसका जो ठाठ है पहले बताया कि काफ़ी ठाट की है और जाती है कोई कोई जाने के टाइम ही तो पांच सौ लगते हैं क्योंकि इसमें रे और पा जाने के टाइम पा और रे नीला होता है नहीं होता है। हाँ ना पा और नी है और आने के टाइम भी पा अगर नहीं लगाएंगे तो अच्छा है लेकिन ऐसे घुमा के लगाएंगे अच्छा लगता है इसलिए और अब संपूर्ण या सारव संपूर्ण या सारव सारव होता है अच्छा अच्छा तीन हाँ, थाँगो, थाँगो, थाँगो। हाँ तीन टाइप में होता है कभी कभी होता है तो अगर पा लगाएंगे तो तार जाति का होगा अगर पा नहीं लगाएंगे तो औरब जाति का हो जाएगा रे नी है इसमें रे वर्जित और पा वर्जित है और गा और नी कोमल है और पा बहुत इतना उसको उइ है जो थोड़ा घुमा के लगाना पड़ता है और बाद सौ जो है वो माँ है और सामवधि है सा और समय है रात्रि द्वितीय प्रहर या नौ से बारह बजे इसका अंतर्गत होता है नौ से बारह बजे इसके अंदर अगर बागेश करेंगे तो अच्छा सही रहेगा रात के समय तो हम दिखाते हैं कैसे इसको आरोहन अवरहन है पकड़ है ठीक है हुँ। दिखाती हूँ और इसका चैलेंज जो है बहुत शांत बहुत गंभीरता है शांत बहुत बागेशी राग में थोड़ा कई राग बहुत चंचल होता है ये राग बहुत शांत प्रकृति होता है अच्छा और गंभीर ज़्यादा थोड़ा जितना गंभीर से गाओगे गंभीर मतलब एकदम मुख फुला के नहीं लेकिन उसमें डेप्थ है डेप्थ है डेप्थ शांति हाँ शांति है यही बात है तो हम दिखाते हैं कैसे करना है को जो प्रेजेंट किया है आपने देखा है मा पद म ग पा बहुत वीक है लेकिन पा आने से अगर दा माग म ग आपने नोटिस किया है कि अगर पा को थोड़ा लगाया तो इसको और भी खूबसूरती बढ़ जाता है। हाँ लेकिन है। इसका आरोह और आरोह कैसा आपने फिर से बता दो आरोह में कैसा गारे गा नहीं लगाया अच्छा, सा धा नीसा धा निशा हाँ, रे और पानी ही जाने के टाइम इसलिए ये जाती है और ऊपर और जाते, जाते हैं लगते हैं अगर पानी लगाएंगे तो भी तो चलेगा स... तो भी चलेगा वो सारव संप्रदाय की हो गया हाँ, सार्व जाति का हो गया लेकिन पा देने से खूबसूरत खूबसूरती आएगा तो दे सकते हैं मैं तो बताती हूँ कि पा लगाना जरूरी है बहुत सुंदर सुंदरता गहराई जितना है जैसे आपको पहले ही बताए बिहाराक में करीमा वगैरह आ जाए तो उसको इस खूबसूरती और भी पड़ता है तो वैसे इसमें हाँ, पाने वैसे से इसकी खूबसूरती थोड़ा टीरा करके लगाना पड़ता है घुमा के लगाना पड़ता है नहीं, नहीं। लेकिन बहुत सुंदर है मैं फिर से करती हूँ धा मधनी My guiding light. प्रेजेंट किया है ऐसे करके प्रेजेंट किया है कि इसका चैलेंज जो है चैलेंज को ऊपर देखना चाहिए कैसे कौन सा रग पहले प्रयोग करने से हम लगाते है तो उसमें खूबसूरती और बागेश्री का जो रूप जो रूपरेखा जो है वो कैसे परस्फुट हो जाते हैं इसलिए मैंने क्या किया, किया सा रे सा ये जो बादश और जो माँ है माँ की ऊपर ज़्यादा महत्व तो होता है ए, पहले एक बार शायद हमने नोटिस किया है कि पहले बताया कि हम जब हारमोनियम में या तानपुरा में भी स्वर के जो पकड़ जैसा अभी तानपुरा जो चल रहा है इसमें होता है सा पा सा ये जो तीन स्वर ज़्यादा महत्व तो है इसका ऊपर बेस करके हम संगीत करते हैं गीत गाते हैं क्लासिक या जो कुछ गाना है इसके ऊपर अगर इसमें पानी है एक स्वर होना चाहिए मां या पा अगर जैसे मालको उसमें पानी है तब हम क्या करेंगे पा की जगह मां लगा देंगे तब ये सही होगा पानी है तो ठीक है लेकिन सा सा ऐसे लगाएंगे पानी है कोई बात नहीं है मां लगाएंगे अगर पा है तो जरूरी है ये लगाना लेकिन इसमें जो बाधी स्वर जो है माँ है तो महत्व है लेकिन तब भी वो पा लगाने से चलता है चल इसलिए हम क्या करते हैं चलन जो है सा नी नी धा माँ ध नी नी सा ये जो स्वर जो प्रयोग किया है इसमें इसका जो गंभीरता शांत जो इसका जो स्व जो है रूपरेखा इसका जो परस्फुट हो जाते हैं प्रकाशित हो जाते हैं तो हमने ऐसे करना चाहिए बागशी जो जब करेंगे शिकारती जो करेंगे तो ऐसे करना चाहिए दानी सा, सामा गारे अभी हम क्या करते है बड़ा ख्याल इसको दिखाता है कैसे करना है जी। बड़ा ख्याल थोड़ा ऐसे तो पूरा तो नहीं कर सकते हैं ये तो एक खाली एक एपिसोड में तो ये कभी खत्म नहीं होता है एक साल दो साल चार साल पांच साल एक राग के ऊपर पीछे भागते हैं तब जाके, तब जाके वो प्रैक्टिस जा प्रैक्टिस होता है थोड़ा दिखाती हो कैसे करना है Ah ah ati a ki na so aina um... dhane sa ni ni da manani ni ni sa ni sa ni sa dhane sa dhane sa ma ga ma da Magamaga niza niza da nida da niza magamaga niza niza da nida da nida maga niza da niza da nida magamaga niza niza da niza niza da niza niza da niza magamaga niza niza da niza niza da niza niza da niza magamaga niza niza da niza niza da niza आ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा आपने जो है बड़ा ख्याल हमारे सामने प्रस्तुत किया बागेश्री राग का आइए आगे बढ़ते हुए एक एक छोटा सा एक छोटा सा सा गीत सुनते हैं, हैं, ब्रेक लेते हैं। उसके बाद फिर से हम बागेशी पर बात करेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कराते रहो जिंदगी का सफर है कोई नहीं, कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर है ये सफर। कोई सम शानजर हक गए चा नगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर हल्का सा बागेश्वरी राग पर आधारित एक गीत आप सुन रहे थे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें इस तरह की आप सुनेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और खास राग बागेरी पर आधारित विशेष कुछ गीत है जो हम आपको धीरे धीरे सुनाएंगे लेकिन अभी हम लोग राग बागेश्री पर जो है विशेष बातें सुन रहे हैं किस तरह से आपको उसको करना है वो एक प्रैक्टिस चाहिए और ऐसे नहीं कि आप दो एपिसोड सुनने से राग भागेश्वरी के मालिक बन जाएंगे इसके लिए आपको सालों तपस्या करनी पड़ेगी बहुत बारकी से इस चीज़ों को समझना पड़ेगा जैसे कि ये ओडो संपूर्ण जाति का जो राग है ये इसमें जाते वक्त आपको पांच सौ लगाने हैं लेकिन आते वक्त आते वक्त जो है पा लगाने से भी चलेगा और नहीं लगाने से भी चलेगा लेकिन लगाते वक्त आपको थोड़ा अटके अगर लगाते थोड़ा अलग वैसे से अगर आपको यूज़ करते हैं तो बहुत ही इसकी खूबसूरती आ जाती है हाँ। इस राग का आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी खूबसूरती इसमें आ जाती है वो सारी बातें लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों को तभी ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा लेकिन कुछ चीजें जो आपको पहले से मालूम हो तो आप उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसीलिए हम ये सारी बातें आपको बता रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर सुनते हैं बीके शामली जी को अभी हम क्या करेंगे छोटा ख्याल थोड़ा सा कर छोटा ख्याल आ, थोड़ा सा शीतल के ऊपर है जी जी जी बलमा मोरी आए मोरे घरे आए बलमा मोरी आए जे मोरे घर आई बलमरी आए जे मोरे घरे आए जे मोरे घरे आई बलमा मोरी आए जे मोरे घरे आई बलमा मोरी आ जय मोरे घर आए बलवा मोड़ी आए जे बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर आपने छोटा ख्याल जो है हमारे श्रोताओं को सुनाया और जो लोग हमारी संगीत की दुनिया को सुन रहे हैं संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और मैं चाहूंगा कि आप इनको अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके भी काफी लोग सुनते हैं आप भी इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल में और इसका प्रैक्टिस आप पूरे हफ्ते भर कर सकते हैं और आपको कैसे लग रहा है ये कार्यक्रम आप अपने विचार अनुभव को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज अवश्य करें हमें पता चले कि आपको ये कार्यक्रम में किस बात का ज़्यादा आकर्षण है या कौन सी बात आपको बहुत अच्छा लगता है वो हमें समझ में आ जाएगा और किस तरह की और बातें आपको इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहिए वो भी आप मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सभी खुश रहिए संगीत में मस्त रहिए और संगीत सीखते जाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बी शामली जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो ते रहो हमें तुम्हें मगर लगता है कुछ नयन बन्धन है डर के जमाव